ब्रह्म सूत्र के अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण के द्वितीय वर्ण के सिद्धांत भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भगवान भाष्यकार वृत्तिकार के मत का निराकरण करते हुए पहले सूत्र रूप से एक युक्ति बताएं कि मोक्षो न विधिजन्य कर्मफल विलक्षण आत्मवत इस युक्ति में यानी अनुमान में जो हेतु है मोक्ष में कर्मफल विलक्षण्य उसके ज्ञान के लिए सिद्धि के लिए मोक्ष में कर्मफल वैलक्षण्य वे, का ज्ञापन करने के लिए जो कर्म तथा कर्म का फल है इसका विस्तार से वर्णन किए अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्र से बताया गया धर्म अधर्म का स्वरूप विधि वाक्य प्रतिपाद्य धर्म है निषेध वाक्य प्रतिपाद्य अधर्म है और दोनों का फल वर्णन करते समय बताया गया प्रत्यक्षादि विशेषणों से युक्त धर्म तथा अधर्म का फल सुख दुख है और वह जन्य होने के कारण अनित्य है और ऐसा सामान्य रूप से फल का वर्णन करके फिर फर, आ, कर्म का सामान्य रूप से सुख दुखात्मक फल बता करके धर्म रूप जो कर्म विशेष है उसके फल का स्पष्टीकरण करते हुए मनुष्यवाद आरभ्य ब्रह्माते देहवत्सु इत्यादि भाष्य से भाषकर भगवान ने कहा कि जो मध्यम योनि मनुष्य योनि है उसमें होने वाला जो सर्वोत्कृष्ट सुख है आनंद मीमांसा में बताया गया वहां से धर्म का फल आरंभ होता है सुख और उत्तरोतर उत्तर शतगुना होता जाता है ब्रह्मा के सुख तक ऐसा आनंद मीमांसा प्रकरण बताता है और वह प्रकरण विद्वान विरक्त महापुरुषों के अनुभव सम्मत है इसे अनुसूयते में अनु उपसर्ग के द्वारा बताया गया तो जब धर्म के फलभूत सुख का तारतम्य है सात सहयता है तो फल की साति सहयता ज्ञापक बन जाती है उसके साधन के साथ सहयता की तो इसलिए कहा ततश्च तो धर्म तद धर्मस्य से गम्यते और धर्म का तारतम्य बोध से उसके अधिकारी का तारतम्य अवगत होता है तो इस प्रकार ये बताकर के धर्मी अधिकारी का तारतम्य केवल धर्मी धर्म तारतम्य से मात्र अवगत होता है अनुमान से ऐसा नहीं लोक में प्रसिद्ध भी है शास्त्र में मान लो अर्थित्व सामर्थ्यादि कृत अधिकारिका तारतम्य ये प्रसिद्ध भी है और ये जो तथाच इत्यादि वाक्य हैं। यह वाक्य ये भी बता रहा है कि कर्मफल मार्ग गम्य होने से अनित्य हैं और मोक्ष निप्त हैं ये भी एक वैलक्षण्य है इस वैलक्षण्य को तथाच यागादि अनुष्ठायम एवं विद्या समाधि सामधि उत्तरेण पथा गमनम केवल इष्टापूर्तदत्त साधने धूमादिक क्रमेण दक्षिणेन पथा गमनम ये चर्चा की गई और इसी के व्याख्यान में टीकाकार ने कहा वो तथा इस टीका की चर्चा हम लोगों को करना इससे आगे की तो ब्रह्मलोक ते अर्चिसम इत्यादिना ते तो समुच्चे अनुष्ठायिका उपासना चित्तस्थैर्षादमन तेसम हो जाता है चित्त में विशेष आ जाता है तो अर्चिरादी मार्ग से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और केवल कर्म दक्षिणायन मार्ग से प्राप्त करा पाता है स्वर्गलोक ही ये पहले कहा भाष्य में तो वो जो इष्ट पूर्त दत्त साधनेर ये लिखा था भाष्य में इसमें इष्ट पूर्त दत्त कर्म का ज्ञापन करने वाले यह श्लोक है अग्निहोत्र तपस्यम वेदा चापाल आतिथ्यम वैश्वेवच इत्यविधीयते। ये बता रहा है कि अग्निहोत्र कर्म से उपलक्षित जो याग, अग्निहोत्र तथा दर्शपूर्णमादि याग और तप शारीर वाचिक मानसिक तप और सत्य और वेदा, वेदों का अनुपालन है स्वाध्याय अधित वेदों का और आतिथ्यम और वैश्वदेव याग ये इष्ट इष्ट प्रकार के कर्मों में आते हैं और पूर्त कर्म कहलाते हैं वापी कूप तड़ागादि देवतायना चन्न प्रदाना पूर्तमित विधियते वापी का निर्माण कुआ का निर्माण तालाबों का निर्माण यानी जलादि जला की जलादि की अपेक्षा करने वालों के लिए सुव्यवस्था करने करना ये माना जाता है पूर्त कर्म। पूर्तकर्म वापिकड़ाग आदि से बताया गया देवताए ना निच इससे बताया गया मंदिरों का निर्माण अन्न प्रदानम से बताया गया अन्न क्षेत्र चलाना आराम से बताया गया धर्मशाला आश्रम आदि का निर्माण ये पूर्तकर्म कहलाता है और दत्त कर्म कहलाता है शरणागत शरणागतसंत्र भूताना चाप्यहिंसन बहिर्वेदी च यदान दत्तमीत शरणागत की रक्षा मात्र की शरीर वाणी तथा मन से अहिंसा और यज्ञ से अतिरिक्त स्थान में दान बहुदी जो दान ये सब दत्त कहलाता है अब आगे तुखता तत्साधनता शास्त्रा यवतम उषिवास्मा गम्यते इस भाष्यवाक्य में त ये जो एक सर्वनाम है तत्र इससे ग्राह्य है चंद्रलोक केवल कर्म का फलभूत इसलिए लिखते हैं टीकाकार की चंद्रलोके अर्थ हुआ तो दक्षिणायन मार्ग से प्राप्त जो चंद्रलोक हैं, उसमें भी सुख होता है और वह सुख तारतम्य और उसके साधन के तारतम्य का ज्ञापक तो ही है सुख तारतम्य और साधन तारतम्य में सुख के साधनों का तारतम्य सुख साधन यानी स्वर्गीय सुख के जो स्वर्ग में उपलब्ध विषय आदि उनको लेना तो तथापि सुख तारतम्यम तत्साधन तारतम्यंच शास्त्रात्गम्य थे तो सुख तथा सुख स्वर्गीय जो सुख के साधन उनका तारतम्या ने साति सहता यावत संपातम इत्यादि शास्त्र से अवगत होती है ऐसा अन्व होगा संपात शब्द का अर्थ करते हैं मनुष्य शरीर को छोड़ने के बाद स्वर्गलोक में पहुंचता है जिस कर्म के माध्यम से वे कर्म स्वर्गीय सुख का निमित्तभूत प्रारब्ध वो संपाद कहलाता है ऐसा संपात शब्द का विग्रह करते हुए बता रहे हैं कि अस्मात् संपतती गति अस्मात्मु इति संपात कर्म तो इस लोक से यानी मनुष्य शरीर से अमुम लोकम यानी देवता शरीर को प्राप्त कर लेता है जिस कर्म से उस कर्म को कहा जाता है संपात पतरली गतो धातु से सम उपसर्ग पूर्वक घय प्रत्यय होने से संपात शब्द बना वह कर्म स्वर्ग का प्रापक संपात कहलाता है और वो जब तक है तब तक स्वर्ग में रहते हैं और वह भोग करके क्षीण होते ही वापस आ जाते हैं तो यवत्त कर्म भोक्तव्यम तवत स्थित्वा पुनर्आयाथ यावत्त सम्पातम उषित्वा इस वचन का ये अर्थ है कि जब तक संपात है यानि भोक्तव्य प्रारब्ध कर्म है देवता शरीर से तब तक स्वर्ग में रह करके फिर पुनर्आयाती स्मृत्यु लोक में आ जाते हैं अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है तथा मनुष्यत्वादीसु नारक स्थावरांतु इत्यादि ये है एक प्रकार से जो अधर्म का फल है उसके तारतम्य का ज्ञापक वचन भाष्य वचन इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि मनुष्यत्वात् सुखस्य मनुष्यवाद्वगतेषु सुख से तारतम्य उत्वाधोगते तो मनुष्य से आरंभ करके जो की अपेक्षा निकृष्ट हैं उनमें गए हुए जीवों का पाप पापकर्म ज्यादा हैं तो जितना अधिक पाप कर्म होता जाएगा तो अधिक से अधिक दुख भोगने का सामर्थ्य जिन शरीरों में है ऐसे शरीर प्राप्त होंगे उन्हें अध कहा जाता है अधो तो ये कहते हैं कि अधोगते सुत आह तद आह यानी दुख में अधर्म के फल का बता रहे हैं। तो तथा है मनुश्य, मनुष्यादि नारक सुख लवस चोदना धर्म साध्य एव स्थातेषु सुखलवर्मसाध्य गम्य वर्तमान का तो फल अधिक भोगना है लेकिन सर्वथा अधर्म का फल दुख ही दुख भोगना होता है मनुष्य से निकृष्ट योनियों में ऐसी बात नहीं यदि सुख का लेश न हो तो फिर तो जीवित ही न रहे मात्रा सुख की उत्तरोत्तर कम होती जाती है इसलिए ये कहा कि तथा सु नारक स्थावरांतु तो मनुष्य से आरंभ करके नारक शरीर और स्थावर शरीर नारक भी जंगम शरीर है चर है और स्थावर है अचर वृक्षादि तो इनमें भी सुखलव होता है लव कहते हैं लेश को अल्प मात्रा को तो सुख लवस वो भी किसका फल है तो कहते है चोदना लक्षण धर्म साध्य एवं वह विधि वाक्य से गम्यमान धर्म का ही फल है लेकिन धर्म उत्तर उत्तर कम कम होता जाता है इसलिए उसके फलभूत सुख का अंश मात्र रहता है उनके पास लो मात्र रहता है यानी मनुष्य से ऊपर वाली योनियों में सुख की मात्राएं बढ़ती हैं मनुष्य से निकृष्ट योनियों में सुख की मात्राएं घटती हैं ये तो घटना बढ़ना उपचय अपचय तारतम्य कहलाता है तो धर्म के फल में भी धर्म का फल सुख उपचय अपचय धर्मी है उपचय अपचयवान है तो भाष्य में आगे हैं तथा गतेशु इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इध दुख तेतु तद तदनुष्ठातम्यम वधर्मफल तथा ऊर्ध्वमिति तो उसमें क्या छपा है धो तो मिति ऐसा छपा है या ऊर्ध्व थोड़ा सुधारना पड़ता है उसमें धो तो धो में भी ओकार की मात्रा छपी है ना रस्वा है रस्व है बराबर छपा हुआ ऊर्ध्विति तथोर्धमिति ऐसा ही छपा हाँ तो ठीक है फिर तो ये कहते हैं कि दुख और दुख के हेतु तथा उसका अनुष्ठान करने वाले अधिकारी तो दुख है और दुख का हेतु है कौन अधर्म। और तद अनुष्ठाय में तत्का अर्थ है अधर्म अनुष्ठा अधर्म उसका अनुष्ठान करने वाले तो दुख तारतम्य तार दुख से तारतम्यम दुख हो तारतम्यम और दुख हेतु अधर्म अनुष्ठाय नाम तारतम्यम ऐसा लगाना तीनों का तारतम्य जैसे पहले सुख का तारतम्य बताया सुख के हेतु का तारतम्य बताया और सुख के साधनभूत धर्म के अधिकारी का तारतम्य बताया वो तो, तो, तो भाष्य में आ रहा है अभी टीका में मैं बता रहा हूं कि इदानीम दुख हेतु तद अनुष्ठाइना तारतम्यम वदन अधर्म फलम प्रपंच तो इस समय भगवान भाष्यकार दुख का तारतम्य दुख हेतु अधर्म का तारतम्य तथा अधर्म अनुष्ठाई के तारतम्य को बताते हुए अधर्म का फल जो दुख है उसका स्पष्टीकरण करते हैं पहले धर्म का सामान्य रूप से फल प्रपंचे हुआ न फिर धर्म जो कर्म विशेष है धर्म उसके फल का प्रपंच हुआ वर्णन हुआ मनुष्यवात आरभ्य ब्रह्मांत ब्रह्मांतु यहां यहाँ तक अब अधर्म का जो फल है दुख उसका उसके हेतु का तथा उसके हेतु के अनुष्ठाताओं का तारतम्य वर्णन भाष्यकार भगवान करते हैं ये कह रहे हैं तथा ऊर्ध् इत्यादि से तो भाष्य में है तो ये ये जो है ना तथोर्धमिति नहीं ये जो तथोर तथोर्धमिति इसका इसलिए सुधार करना होता है कि भाष्य में तथोर तथोर्ध के बाद में ग है ना हा गु तो प्रतीक में इतना ही लिया इतना तो बीच में जो म छपा है ना हाँ, तथोर ध्वमिति ये मन ही होना चाहिए सीधे सीधे इतना होना चाहिए तथा इति या ऊर्ध् गुण करके तथोर ध्वेति मकार को हटाना है हाँ नहीं हा दोनों में बताया जा रहा है तो जैसे सुख तारतम्य दोनों में है ऊपर वालों में सुख की मात्रा बढ़ी और नीचे वालों में दुख सुख की मात्रा कम होती गई अब ये बता रहे हैं कि अधर्म का फल जो दुख है वह ऊपर वालों में कम होता जाएगा नीचे वालों में बढ़ता जाएगा उत्कर्ष होगा अधोयोनी में अधर्म के फल का और सुख का रहेगा धर्म के फल का अपकर्ष और अपचय होता जाएगा ऊपर ऊपर जैसे जाएंगे ऐसे अधर्म के फल दुख का अपचय होता जाएगा घटता जाएगा वो ये आगे बता रहे हैं अधर्म के फल का स्पष्टीकरण कर रहे हैं तो वो नहीं मैं कह रहा हूं प्रतीक में जो एक मकार ज्यादा छपा है वो मकार को हटा करके मिति न होकर के तथोर तो उर्ध्वेति उर्ध्वेति ऐसा होना चाहिए ओकार भी नहीं होना चाहिए वकार में ओ की मात्रा न हो करके एक ही मात्रा और आगे इकार तथोर्ध्य तत, तत, इतना ऐसा होना चाहिए यह सुधार करना पड़ेगा तथोर्ध्य तो व्याकरण के अनुसार शुद्ध होगा प्रतिग्रहण अब भाष्य भाष्यमय है देहवत्सु दुखता दर्शना तद हेतोधर्म से प्रतिषेधचोदनालक्षण तद अनुष्ठाच तारतम्य गम्यत तो ये कहते हैं गतेशु, तो ऊर्ध्वगत यानी मनुष्य से ऊपर वाली जो योनियां हैं उनमें दुख नहीं है ऐसी बात नहीं उनमें भी दुख है लेकिन वो कम है देहधारी है तो दुख भी रहेगा ही इसलिए ऊर्धोगते देहवत्सु सु वो तारतम्य क्या होगा कम कम होता जाएगा और अधोगत दुख तारतम्य उपचय होता जाएगा दुख का बढ़ता जाएगा दुख नीचे वाले योनियों में ये दुख सभी योनियों में देखा जा रहा है और दुख तारतम्य दर्शन से उसके हेतु अधर्म का तारतम्य निश्चित होगा इसलिए कहते दुख तारतम्य दर्शना तद हेतु तो अधर्म से तारतम्यम गम्य के साथ अन्वय करना दुख तारतम्य दर्शन सभी योनियों में ये बताता है कि सभी योनियों में दुख का हेतु अधर्म भी जरूर है धर्म ही धर्म है ऐसा नहीं शरीरधारी मात्र में धर्म के साथ अधर्म भी है किसी में कम है किसी में ज्यादा है मनुष्य से ऊपर वाली योनियों में अधर्म कम है इसलिए उसका फल दुख कम है उत्तर उत्तर कम कम होता जाता है मनुष्य से निकृष्ट योनियों में दुख का साधन अधर्म का उत्कर्ष होने से उत्तर उत्तर बढ़ता जाता है दुख उसका फल साधन जितना ज्यादा होगा उतना ही अधिक फल मिलेगा धर्म ज्यादा होगा तो सुख ज्यादा मिलेगा अधर्म ज्यादा होगा तो दुख ज्यादा मिलेगा तो तथा ऊर्धगतेषु अधोगतेषु चेहवत्सु अधर्मस्य दर्शनाधर्म ताम्यते और अधर्म कैसा है तो अधर्म का एक विशेषण है प्रतिषेध लक्षणस्य ये दो विशेषण है अधर्म के तदेतो और प्रतिषेध चोदनालक्षण लक्षणस्य प्रतिषेध चोदना का अर्थ है वाक्य निषेधवाक्य मा हिंसा सर्वाभूतानी इत्यादि जो वाक्य हैं उनसे लक्षण यानी ज्ञामान जो अधर्म है हिंसादि उसका तारतम्य अवगत होगा और तद अनुष्ठाई इसमें भी तत्शब्द का अर्थ है वो अधर्म तो अधर्म के अनुष्ठाता पापाचरण करने वाले उनका भी तारतम्य अवगत होता है दुख तारतम्य से अब एवं इत्यादि जो वाक्य आ रहा है भाष्य में इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि कर्मफलम् कर्मफलम् मोक्षस्य मोक्षस्य इति तो, ज्ञानाय उपसंगरती। तो में कर्मफल वैलक्षण्य ज्ञान के लिए तदवैलक्षण्याय यानी कर्मफल वैलक्षण्याय तो कर्मफल का वैलक्षण्य मोक्ष में अवगत हो जाए इसलिए दो प्रकार का कर्मफल बताया गया धर्म का फल सुख अधर्म का फल दुख ये जो द्विध कर्म फल है इस द्विविध कर्म फल का जो स्पष्टीकरण हुआ विस्तार से कथन हुआ उसका उपसंहार करते हैं एवं इत्यादि से भाष्कर भगवान एवं अविद्यादि दोषवताम धर्माधर्म तारतम्य निमित्त शरीर उपादान पूर्वकम सुख दुख श्रुति स्मृति न्याय कि प्रसिद्ध तो ये तो अविद्यादिदोषवता धर्मा धर्म तारतम्य निमित्त शरीर उपादान पूर्वकम सुख दुख तारतम्यम अन्यम संसार रूप श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम तो धर्मा धर्म तारतम्य निमित्तक शरीर उपादान पूर्वक सुख दुख ये श्रुति तथा स्मृति रूप जो शास्त्र हैं उसमें प्रसिद्ध हैं श्रुति स्मृति और न्याय से लेना युक्ति इन तीन तीनों प्रमाणों से श्रुति प्रमाण स्मृति प्रमाण और न्याय प्रमाण से सिद्ध है निश्चित है सुख दुख का तारतम्य संसार का स्वरूप है इसलिए कहा अनितम संसार रूपम एक अनित्यम भी विशेषण है संसार रूप का तो संसार रूपम वो कैसा है तो अनित्य है सुख तारतम्य रूप है और शरीर उपादान पूर्वक ही होता है और शरीर जो होता है उसे संसारी नहीं कहा जाता ये सुख तारतम्य इसलिए पहले कहा था शरीर वांग मनोभी विशेषण दिया था न कर्म फल का सामान्य रूप से कर्म फल का वर्णन करते समय सुख दुखे का विशेषण है शरीर वांग मनोभी रेव उपभुज्य इसलिए यहां पर कहा शरीर उपादान पूर्वकम ये सुख दुख तारतम्य होता है और ये हैं किससे उसका निमित्त क्या है तो निमित्त बताया धर्मा तारतम्य निमित्तम ये भी विशेषण है सुख दुख तारतम्य रूप अनित्य संसार रूप का तो धर्मा धर्म तारतम्य निमित्तम धर्मा धर्म ये जो साधन है इनका उपचय अपचय होने से उनके फल का सुख दुख का उपचय अपचय होता है और अविद्यादि दोषवताम अरे मिलता किसको है धर्मा धर्म का फल सुख दुख तो कहते अविद्यादि दोष वाले जो है अविद्यादि में आदि शब्द से ग्राह्य बताए जा रहे हैं टीका में अस्मिता काम क्रोध भय भयानी आदि शब्दार्थ तो जो अविद्यादि दोष वाले हैं तो अविद्यादि दोषों में आदि शब्द से ग्राह्य है अस्मिता नाम का दोष इच्छा क्रोध और भय इनसे युक्त जो है शरीरधारी उन्हें ये धर्मा धर्म में निमित्त सुख दुख तारतम्य की अनुभूति होती है शरीरधारी होने पर भी यदि अविद्यादि दोष नहीं हैं तो जीवन मुक्त को आत्मानंद की अनुभूति होती है जीवन मुक्ति ये कर्मफल नहीं है हा अस्मिता नहीं होती अविद्या न होने के कारण अविद्या का कार्य जो अस्मिता है वो नहीं रहेगी और वो न होने से अस्मिता का कार्य इच्छा नहीं होगी और इच्छा ही नहीं है तो क्रोध नहीं आएगा क्रोध इच्छा का ही विकृत रूप है क्रोध इच्छा ही क्रोध के रूप में परिणत होती है तो इच्छा परिणामी है उसका परिणाम है क्रोध इच्छा ही क्रोध के रूप में परिणत होती है जब ऐसा लगता है कि हमें हमें बहुत दिनों से जो इच्छा थी अब वो पूरी होने वाली है अभीष्ट पदार्थ का लाभ होने ही वाला है हम जिसको चाहते थे वो मिलने ही वाला है लेकिन बीच में आकर के किसी ने अवरोध उत्पन्न किया तो जो अवरोध का निमित्त बना उस पर आता है क्रोध वही इच्छा जो अभी तक थी वो फिर क्रोध का रूप धारण करती है ऐसा गीता के भाष्य में भाषकर भगवान ने काम एश क्रोध एष रजो गुण समुद्भव इसमें क्रोध का वर्णन करते समय कहा है ना काम क्रोधो भिजाते में भी कहा है और काम से क्रोध होता है अर्थ काम ही क्रोध का रूप धारण करता है तो ये जो अविद्या अस्मिता और काम क्रोध हुए ये सब पूर्व पूर्व के कार्य है पूर्व पूर्व कारण है उत्तर उत्तर कार्य है अविद्या कारण है अस्मिता का अस्मिता कारण है काम का काम कारण है क्रोध का और क्रोध हो, होने पर फिर भय आदि तो रहता ही है और ये भय ये भी आदि शब्द से ग्राह्य है तो ये दोष जिनके अंदर हैं ये जो कहा अविद्यादि दोषवता धर्म तारतम्य निमित्त सुख तारतम्यम अन्यम संसार रूपम प्रसिद्धम तो ये अविद्यादि दोषवान में ही ये संसार प्राप्त होता है और ये अविद्यादि दोष ब्रह्म साक्षात्कार से निवृत्त होते हैं तो फिर संसार रूप ये जो सुख दुख तारतम्य है ये नहीं रहेंगे संसार उनका समाप्त होता है जो अविद्यादि दोषों का ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करके निराकरण कर चुके हैं उन्हें शरीर की प्राप्ति नहीं होगी शरीर की प्राप्ति नहीं होगी तो ये सुख तारतम्य तो मनुष्य से ब्रह्मा पर्यंत है ना तो जिनको अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हुआ और अविद्यादि दोष निवृत्त हुए तो जिस शरीर में साक्षात्कार हुआ उस शरीर का प्रारब्ध समाप्त होने पर जब छूट जाएगा तो भविष्य में कोई उत्कृष्ट शरीर का लाभ नहीं होना है उन्हें उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक नहीं जाना है और दक्षिणायन मार्ग से स्वर्गलोक भी नहीं जाना है तृतीय मार्ग तो प्राप्त होना ही नहीं है तो कोई शरीर प्राप्त नहीं होगा उनकी गति ही नहीं होगी न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रिय के अनुसार यहीं पर वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा ब्रह्म भाव है अशरीर अवस्था तो फिर उसका संसार रूप प्राप्त नहीं होगा इसलिए कहा कि अविद्यादि दोषवता संसार रूपम श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम ये अज्ञानी में यह असंसार रूप प्रसिद्ध है कर्मफल ही संसार है कर्म फल है तार्तम्यवान, सुख ये अविषवान् जीव में है वे संसारी है तो अविद्यादि धर्मता धर्म निमित्त शरीपूर्वकं सुख दुख तारतम्यम अम संसारूपम श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध थोड़ी टीका है टीका को देखिए तेतम भुक्त स्वर्गलोकम विशालम इत्याद्या स्मृति कौनसी स्मृति है जिसमें अविद्यादि दोषवान में यह सुख दुख तारतम्य रूप अनित्य संसार प्रसिद्ध है निश्चित है ऐसा बताने वाली स्मृति कौन सी है तो कहा गी गीता।, गीता बता रही है ुवा स्वर्गलोक विशाल क्षण पुण्य मृत्यलोक विशंतीवाक्य है नव्याय का औगे कचया उपचयात ज्वाला दर्शना फलता साधनतारतम्यनुम न्याय तो न्याय सा है? न्याय है यानी युक्ति अनुमान तो अनुमान है लोक में देखा जा रहा है जितने अधिक ईंधन होगा काष्ट होंगे उतना ही उन काष्टों में लगा हुआ अग्नि का उपचय होगा बढ़ा हुआ अग्नि रहेगा और थोड़े से काष्ट हैं और उसमें आग लग गई है तो वो आग थोड़ी सी रहेगी उपचय रहेगा तो काष्ट उपचयात ज्वाला उपचय दर्शनात यानी कारण अधिक हो तो कार्य की मात्रा अधिक देखी जाती है हा ये दृष्टांत तो हुआ तो उसको लेकर के कहते हैं फल तारतम्य साधन तारतम्य अनुमानम तो अधिक ज्वालाओं को देख करके जैसे निश्चित होता है कि इसमें अधिक ईंधन है काष्ट है ऐसे ही सुख अधिक देख करके धर्म की अधिकता का ज्ञान होता है अनुमान होता है यह है न्याय दुख अधिक्य को देख करके अनुमान होता है कि इसके अंदर अधर्म अधिक है तो श्रुतिम इस इस प्रकार ये फल तारतम्य न साधन तारतम्य अनुमानम न्यायः ये बताया गया और श्रुति तो है ही है और श्रुति को आगे बता रहे हैं श्रुतिम आह तथा टीकाकार ने स्मृति और न्याय को बता दिया श्रुति को भगवान भाष्यकार बता रहे हैं न हवई स शरीर सतह इत्यादि से ये एक वाक्य पढ़ लेते हैं तो ये प्रकरण पूरा हो जाएगा अनुपसार वाक्य तथा आह तथा चेति तो तथाच श्रुति न हवैस शरीर सेत प्रिया रपति अस्ति इति यथा संसार यूपनती टीका में थोड़ा सा है साोज्य का वचन है आठवे अध्याय के बारहवें खंड का उसमें बताया गया कि जो सशरीर है यानी अविद्या अस्मितादि दोषो से युक्त है सशरीर शब्द का अर्थ कर दिया अध्यास अनात्मा कार्यक्रम संघात में अहम अध्यास मम अध्यास ये सशरी रत्व है शरीर में तादात में अभिमान सशरी तत्व है इसी को कहा जाता है चिजड़ ग्रंथि और ये ग्रंथि अस्मिता है इसलिए अविद्या अस्मिता ये सशरीर से शब्द से अस्मिता दोषवान को बताया जा रहा है और अस्मिता रूप कार्य है तो उसका कारण अविद्यादी अविद्या भी रहेगी तो अविद्या अस्मितावान जो है उसमें फिर अस्मिता का कार्य इच्छा भी रहेंगे ये सब दोष रहेंगे तो स शरीर से सत उसमें दुख सुख दुख तारतम्य बताया जा रहा है कि सत प्रिया प्रियो हो प्रिय है सुख धर्म का फल अप्रिय है अधर्म का फल दुख इनकी अपहति यानी निवृत्ति नास्ती यदि अविद्या अस्मिता काम क्रोध भय रूप दोष से ग्रस्त है तो ऐसे व्यक्ति को सुख दुख अवश्य सुख दुख तारतम्य की निवृत्ति नहीं होती यही संसार रूप है वह रहता अनवरत चलता रहता है यथावर्णित इस श्रुति में ये श्रुति भी यही बता रही कि जैसा सुख तारतम्यादि रूप संसार का स्वरूप बताया गया है वह रहता है अनुवदती करता है श्रुति ये श्रुति हमने जो संसार का स्वरूप बताया है सुख दुख तारतम्य रूप उसका अनुवाद कर रही है का मतलब ये श्रुति प्रमाण से भी निश्चित है संसार का यही स्वरूप है और अशरीरम वसंत न प्रिय प्रियेधा चोदनालक्षण धर्म कार्य अशरीरत्वस्य अशरी इति गम्य इसका अलग से अवतरण भी है थोड़ी सी टीका है पहले इस टीका को देखिए कि मोक्षो न कर्मफलम कर्मफल विलक्षणत्वात् कर्मफल विरुद्ध विशोकत्व शरीरादि अतीन्द्रिय विशोक इति न्याय स्वर्गदिवत न्यायानुग्राह्याम आह अशरम इसका उवतरण है इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्ण मुदच्य